वह 8 साल की थी और पूर्वी महाराष्ट्र के चंद्रपुर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने रहती थी, थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और वक्त काटने का उसका एकमात्र जरिया था रेलवे ट्रैक शॉर्टिंग लाइन पर खड़ी बोगियों में खेलना और अपने भाई बहनों वह सहेलियों के साथ रेलवे की प्रॉपर्टी पर लुका छिपी का अपना प्रिय खेल खेलना जब घर में से मां जोर से चिल्लाकर कहती जोसना खाना खा लो वह दौड़कर जाती और खाना खा लेती उन्नीस की गर्मियों में जब वह किसी ट्रेन के अंदर खेल रही थी तो उसकी मां ने ऐसे ही आवाज लगाई चूँकि जोसना ने जवाब नहीं दिया तो माँ ने गुस्से में खुद से कहा आज आने दो उसे मेरी न सुनकर दिन भर ट्रेन में खेलने वाली इस लड़की के तो मैं पैर ही तोड़ डालूंगा इस तरह भुन वह अपने रसोई के रोज के काम में लग गई उसे जरा भी ख्याल नहीं था कि उसकी छोटी बच्ची एक ट्रेन की सबसे ऊपर वाली बर्थ पर सो रही है और ट्रेन चल पड़ी है बच्ची जब जागी तो उसे जरा भी एहसास नहीं था कि वह 16 घंटे से सो रही थी ट्रेन रोकने के उसके सारे प्रयास बेकार गए यात्रियों को उस पर दया तो आई लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया 20 घंटे की यात्रा के बाद वह बच्ची मुंबई में थी वह अजनबियों के पास जाती और वापस चंद्रपुर जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछती किसी ने उसे एक ट्रेन दिखाई यहाँ गलत ट्रेन थी या उससे सुनने में भूल हुई लेकिन इस बार वह ट्रेन में सवार होकर सिकंदराबाद पहुंच गई। चौबीस घंटों से उसने कुछ खाया नहीं था उसके घर का कहीं अता पता नहीं था वह मदद के लिए गिड़गड़ाती और चंद्रपुर का नाम दोहराती लेकिन वहां किसी ने इस शहर का नाम भी नहीं सुना था वह किसी खाने के स्टॉल पर गई मालिक ने उसे वापस भेजने की व्यवस्था का वादा किया लेकिन इसके बजाय उसने उससे काम करवाना शुरू कर दिया साल भर बाद जब यह परिवार दक्षिण भारत की यात्रा पर था और उसकी तबियत भी ठीक नहीं थी उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया वह वापस रेलवे स्टेशन पहुँच गई। अजनबियों से उसे चंद्रपुर पहुँचाने के लिए कहने लगी इस बार ट्रेन उसे बेंगलुरु ले गयी जहाँ रेलवे पुलिस की नज़र उस पर पड़ी और उसे एक बाल गृह में भर्ती करवा दिया गया यहाँ से उसकी जिंदगी यानी कोई आसरा पाने और फिर निकाल देने का सिलसिला बन गया हालाकि वह स्कूल जाती थी लेकिन उसे एक से दूसरे हॉस्टल में भगा दिया जाता किंतु इस दौरान उसने इन हॉस्टल में चलने वाली गतिविधियों ऐसी कई हुनर सीख लिए हॉस्टल ने उसकी शादी स्क्रीन पेंटिंग के कलाकार एम शिवशक्ति के साथ कर दी और इस युगल को अगले पाँच वर्षों में एक बेटा एक बेटी हो गए चूंकि उसने कंप्यूटर सीख लिया था कन्नड़ भी जानने लगी थी और टूटी फूटी अंग्रेजी भी बोलने लगी थी उसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई। हालांकि चंद्रपुर और अपने पालकों की उसकी तलाश जारी रही उसके एक सहयोगी ने उसे चंद्रपुर पुलिस स्टेशन से संपर्क स्थापित करने में मदद की और महिला कांस्टेबल ने उसकी शिकायत भी दर्ज कर लिया यह मामला चंद्रपुर जिले के एसपी संदीप दीवान के सामने लाया गया तो उन्होंने इस मामले में रुचि दिखाई उन्होंने दो दशकों की सारी फाइलें निकालने का आदेश दिया दो हफ्ते पहले पुलिस को एक ऑटो रिक्शा चालक नाम नामदेव की शिकायत मिली और पुलिस ने शहर में उसे खोज निकाला व घटना की पुष्टि की इक्कीस साल के बाद पिछले बुधवार को परिवार का पुनर्मिलन हुआ जबकि परिवार ने तो मान लिया था कि जोसना अब इस दुनिया में नहीं है अब वह अपने पालकों और भाई बहनों को बेंगलुरु ले जाने की योजना बना रही है फंडा यह है कि किसी के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं है यदि आप उसे हासिल करने के लिए आग अपने भीतर जलाए रखें, अभी आप सुन रहे थे मैनेजमेंट गुरु एन रघु रामन की जीने की कला कुछ भी नामुमकिन नहीं सिर्फ आग धधकती रहनी चाहिए वाचक स्वर भारती परिमल